सूत्र वी होने अर्थ में वी और नए शब्दों से ना और नए प्रत्यय होते हैं वी और शब्दों से क्या प्रत्येक होते हैं न और नाये ना, ना और ना तो ना होने ना।, में ना होने पर बनेगा और मतलब है कि जो साथ न होने का सुने मतलब पृथक के अर्थ क्या क्या बोलना गीता का मेरे है सूत्र क्या हुई मैं ब्याम ना सा। ना सा है ना कि सात विद्यमान ना हो सात विद्यमान ना होना इसका मतलब होना तो इस पा सूत्र के अनुसार बिना का भी क्या हो जाता है बिना का क्या हो जाता है हालांकि बिना का दूसरा अर्थिये इस तो तो सूत्र के अनुसार बिना का अर्थ क्या हो जाता है पृथक अर्थ होता है इसके अनुसार तो आप व्याकरण सूत्र तो के अनुसार देखो कि जो ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो अर्थात मेरे से कृषक हो ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे से कृषक हो ध्यान देना गंध पृथ्वी भी रहती है तो गंध पृथ्वी से भिन्न है कि नहीं एक गुण है एक गुड़ी है तो ढेर है कि नहीं है। अच्छा गंध जो है ना कि गंध पृथ्वी से भिंग है लेकिन यह ध्यान देना गंध पृथ्वी से पृथक कही है गंध पृथ्वी से भिंग है पर गंध पृथ्वी से पृथक कहीं तो गंध पृथ्वी से कैसा है अकथक गंध पृथ्वी से कैसा है तो वैसे ही दो गीता में है ना बिना पृथक है की ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है जो की मेरे से पृथक हो गंध पृथ्वी से पृथक है तो ये परमात्मा के में आश्रित जो चराचर प्राणी है परमात्मा से पृथक होंगे पृथ्वी का आश्रित गंध पृथ्वी से पृथक होंगे परमात्मा के आश्रित चराचर ये परमात्मा से पृथक नहीं है मतलब सब कैसे है आप सब परमात्मा में है कैसे आप कथल सिद्धि संबंधित असल सिद्धि संबंध से परमात्मा में ऐसा एक सूत्र भी है जो में लिखा है इस प्रकार वो अद्वित बताते हैं उनकी विन उनसे जिंदगी इसलिए जो है सबका आश्रय एक अद्वित सबका आश्रय क्या है? एक अद्भुत और सबका आश्रय भी है सबका आश्रय जो है जिसके बिना को कितनी मानते हैं में देखो गर्म में रस स्पर्श रहने पर भी पृथ्वी एक मानी जाती है जल में क्या है इस पर से है एक संख्या भी है इस पर से भी है और रस भी है सब होने पर भी जल एक कैसे है ना तो परमात्मा में सब कुछ स्थित होने पर भी परमात्मा को अन्द्र चुकी है परमात्मा और उसके बिना उससे कुछ नहीं है या उसके बिना कुछ नहीं है प्रसक का ऐसा बिना करते बताया नहीं अविनाभाव जैसे दूसरे न्याय खास में बताया है धूम बता और वन्नी का अविनाभाव संबंध कहीं के व्याप्ति का लक्षण आता है अविनाभाव संबंध अविनाभाव संबंध को व्यापति कैसे है वन्नी के बिना धूम रहता है बंदी और धूम का कोई संबंध है कि नहीं है भी आप साह सम्बंध रहते हैं संबंध है तो वन के बिना धूम नहीं रहता है न ये बिना धूम नहीं रहता है मतलब गंगी और धूम का अभिनाभाव सम्बन्ध है क्या समझ सम्बन्ध है और जगत का क्या समझ संबंध है परमात्मा के बिना जगत बिना जगत नहीं है उसे अपने अर्थ करने की प्रक्रिया है जैसे अत्रुषा स्वयं भी उचित होती है ये भी गृह में पुरुष स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश कोई प्रकाश नहीं रहता लेकिन विज्ञातर मरे केंद्र याद ये अलग प्रसंग में पड़ी गई है तो कहते हैं किसी से नहीं जान सकते भाई स्वयं प्रकाश तो किसी से नहीं जानते ठीक है पर तो जानने के लिए ना श्रवण मन से जस करना चाहिए कि कुछ भी नहीं करना चाहिए करते कि कर नहीं करते hmm. सब करते तो प्रसंगानुसार उसका यही है ये विज्ञातरमे केंद्र अभिजान याद का की जिसके जानने से सबका ज्ञान होता है जिससे ज्ञान से सबका ज्ञान होता है जिससे सुनने से सब सुना जाता है जिसके मनन से सबका मनन हो जाता है उसके अनुग्रह के बिना विज्ञाता को अन्य साधन से नहीं जान सकते है ना उसके अनुग्रह के बिना विज्ञाता को अन्य किसी साधन से नहीं जान सकते है सीधा साधन इसका अनुग्रह है अनुग्रह से साक्षात साधन उसके लिए आप कोई भी साधन करें श्रवन करें मनन करेंशन करें सीधा साधन अनुग्रही है ये प्रासिकता है ऐसा भी बजे ऐसे ये अलग है उसके अनुद्रे के बिना अनुद्रे बिना भी जल होती है कुछ भी होता है कभी तो माम यो ये प्रबजन थे माया में काम माम यो भगवान के लिए है ये प्रबंधन थे गीता का श्री कृष्ण माम ये प्रबजन के माया में करने बता दिया है लेकिन आपको अपना पाठ बताए उन्हें बता दिया ऐसा ही अर्थ यह करते हैं निगम को सब देख करके करना पड़ता है पानी को ऐसा अर्थ और सब आप ऐसा करना चाहिए कि सभी साथ बचनों को समझ में हो जाए जरूर नहीं रहना चाहिए और ये आप कोई खंडन मंडन अधिकारण रचना क्यों नहीं है क्योंकि सबसे पुराना है व्यास भारत है ना व्यास भारत सबसे पुराना है और बाद में जो हो रचे जाते हैं वो पहले वालों को खंडन में समीक्षा करने लगते है जो पहले होता है थीखे थीखे और फिर भी ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए है उनमें खंडन पंडन नहीं है बाद में जो ना आचार्यों के द्वारा लिखे गए उनमें खंडन पंडन होता है जो ऋषि है ना नाग्रस्ता कुछ नहीं करते लिखा गया बताया ना कुछ लोग क्या है जी ये अभ्यास और ब्रह्म सूत्र का लेखक एक मानते हैं ना ऐसी भी एक परंपरा है भिन्न जो मानते हैं वो ब्रह्म सूत्रकार से पहले किसी वेद अभ्यास का प्रति मानते हैं ऐसा है लेकिन वो फिर सूत्रकार को भी कोई दूसरा माने सूत्रकार को भी बोले पतंजलि नहीं कोई और हो रहा है तो जो मानते हैं वेद का लिखा हुआ वाक्य है तो वो तो बोलते हैं कि पतंजलि के लिए सूत्र नहीं किसी और जब पतंजलि के लिए सूत्र मानते हैं तो भी ऐसा ऐसा है लेकिन कुछ भी हो सभी से पुराना योग सूत्र है और व्यासभाष में जो है ना न्याय सूत्र के वास्यायन भाषा में व्यासभाष्य पंक्तियाँ उतरित है इसका मतलब न्याय भाषा से भी बहुत पुराना है योग सूत्र भाष्य भी न्याय भाषा से पुराना है सूत्र तो पुरानी है ही है ना यहाँ तक तो लोग बोलते हैं कि की यदि बढ़िया है तो ही रही है तो है वो के आगे देखेंगे अपना पार्ट यहाँ पर है ना शरीर परमाणु यह था अयु सिद्धाविवाद संघाता अप्रथक सिद्ध अवयोगूह अप्रथक अवयोग वाला समूह एक तो प्रसिद्ध अवयोग वाला समूह दूसरा अप्रसक सिद्ध अवयोग वाला समूह अवयो दो प्रकार से समझ गए प्रसिक सिद्ध और अप्रशिक्षित इसी प्रकार से विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं प्रशिक्षित अप्रसिद्ध जैसे आप दंड धारण कर धारण करेंगे तो दंड वस्त्र आपके कैसे विशेषण है प्रत्यक्ष विशेषण है कैसे विशेषण है अच्छा और शरीर में विद्यमान जो शरीर का रूप है वो शरीर का कैसा विशेषण है, तो है। तो वैसे ही जो है ना पूरा जगत जो है ये परमात्मा की आश्रित है तो परमात्मा को विशेषण बनेगा कैसे बनेगा ये अप्रत्यक्ष विशेषण बनेगा और विशेष ऐसी कितना होगा एक ही होगा एक दीप किया मैं बता रहा हूँ आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर अप्रशिक्षित दवरों वाला नाम दिया ना इसलिए मैंने बोला कि की अप्रस्यो वाला हमने बताया होते हैं तो अप्रशिक्षित दवयों वाला संघात और परमाणु तो वृक्ष क्या है अप्रशिक्षित दर्यो क्या है उसके शाखा उस शाखा मूल में ये सभी अप्रशिक्षित दव्यो है अब अप्रशिक्षित दवयों वाला संघात क्या है वृक्ष अब परमाणु भी एक संघात है तो परमाणु के भी अवयव हैं। वो कैसे अवयव है आपके अवयव सिद्ध हैं शरीर के अवयविध है सिद्ध होंगे ये इसलिए दिया ना उदाहरण की परमाणु ध्यान देंगे उसमें महारी कणाद ऐसा मानते हैं कणाद कौन है जो वैसे सूत्रों का देखता है की अंतिम अविभाजयों को परमाणु कहा जाता है अंतिम हो और अभिभाज्य किसी भी वस्तु का आप विभाजन करते चले जाएं तो कहीं न कहीं आपको रुकना पड़ेगा जो सबसे उसके आगे विभाजन नहीं होगा वो रुकना पड़ेगा तो अविभाज हो जाएगा और अंतिम उसके बाद कुछ नहीं अंतिम अविभाज्यों को परमाणु कहते हैं ऐसा हम आधी करवाज का कहना है फिर डालटन वगैरह में जान डालटन वगैरह में सब ऐसा बताया परमाणु का विभाजन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रोट्राम इलेक्ट्रॉन प्रोट्राम और इन रूपों में परमाणुओं का विभाजन हो जाता है अविभाजना और बहुत बहुत तकनीकी उपलब्ध है आज के विज्ञान में बहुत कुछ है लेकिन ध्यान देना ले कलाक ने कहा क्या है अंतिम तो अविभाज्य भी विभाजन कर लेंगे वो कलात्मत परमाणु होगा हो सकता इसमें कला की परिभाषा परिभा काटते हैं जान टाँटने के मस्त तो कटेगी नहीं तो अंतिम बोलेंगी तो। तो तो हाँ तो मतलब ये और किसी की परिभाषा कर सकती है लेकिन ध्यान देना जो हमें तो इतना कहना तो है कि ये जो आत्मा इसमें आया ना आत्मा जीव आत्मा आत्मा पुरुष आया है और ईश्वर आया है तो पुरुष और ईश्वर ये दोनों तो निर्भयों ये कैसे निर्भयों में और इनको छोड़ करके सब कुछ कहता है स्वामी हो हम शास्त्र की शास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं हालांकि स्वर्ग की दृष्टि से हम कड़ाद को नकार नहीं सकते की बाधा बताता हूँ स्वर्ग की दृष्टि से कड़ाद को नहीं नकारा जा सकता है अब जहाँ पर आपका स्थिति की बात है शास्त्र की बात है तो उसके आधार पर चलते हैं जिन जीवन और ईश्वर आत्मा और पर परमात्मा जो की पुरुष और ईश्वर नाम से कहे जाते हैं ये तो निर्वयों में इनका तो कोई विभाजन न पहले ना बाद में हो ही नहीं सकता है और उनके अतिरिक्त जो अचेतन पदार्थ है वो सभी कैसा है के वो कैसा है तो परमाणु भी कैसा होगा।, आदे। आदे। आदे। होगा है ना लेकिन ध्यान रखना जो सावय होगा उसको कारण उस रूप में चलो छोड़ो की ईश्वर ये आत्मा और परमात्मा ये तो निर्वय पदार्थ है और अचेतन पदार्थ कैसे होंगे साव्यों होंगे इससे परमाणु भी सवय है लेकिन ध्यान देना परमाणु किसे कह रहे हैं वो बताएंगे कड़ाक वाले परमाणु को ये नहीं कह पाएंगे सर्व से ऊपर कटता नहीं है तो क्यूँके यहाँ परमाणु क्या है बोलेंगे भूतों का एक भाग तो पंचभूत है ना भूतों का एक भाग परमाणु है तो ठीक ही है सर्क की दृष्टि से जाएगा प्रक्रिया नहीं जाएगा अब शर्त की दृष्टि से विचार करेंगे तो आप हटा नहीं सकते हैं और आज के विज्ञान के गाँवी अन्य निकट भी है विज्ञान के निकट ये संक्रा ये विवर्धवा विज्ञान से ज्यादा विरुद्ध है परिणामवाद विज्ञान से जुड़े परिणामवाद विज्ञान से नहीं है विवर्धवा है ये परिणामवाद तो सम्मत हो जाता है अगर ये कहा गया हम यहाँ से चल रहे हैं परमाणु क्या है थोड़ी देर बाद खुद उत्तर केंगे है ना भाष्यकार भाष्यकार भूतों का एक कण परमाणु है ये आगे बताएंगे समूहो द्रव्यम पतंजलि अच्छा ये पतंजलि पतंजलिगे द्रव्य से कहते हैं, है, हैं।, हैं पतंजलि के अनुसार समूहो द्रव्यम समूह द्रव्य है और तो कैसा समूह अयुद्ध सिद्ध अवयोग भेदानुगत अपृक सिद्ध अवयोग से इसमें विद्यमान रहने वाला अपृथक सिद्ध अवय विशेष में विद्यमान रहने वाले समूह को क्या कहते हैं कहते हैं एक परिभाष का है जैसे कि घट द्रव्य है ना तो अयुस्त उसके कपाल या वगैरह सब क्या है न? ये अयुस्त अवय है ना तो अयुस्त अवय विशेष कौन हो गए कपाल और उसमें विद्यमान रहने वाला जो समूह है वही तो घट द्रव्य वही क्या है मान लो तिरणु ले लीजिए तो अयुस्त भी अवयविशेष कौन हो गया उनमें विद्यमान रहने वाला त्रणुक द्रव्य हो जाएगा कहीं भी घटा लीजिए पट द्रव्य है तो आयुष सिद्ध विशेष कौन और तंतु विद्यमान रहने वाला द्रव्य कौन हो गया पट हो गया तो, तो अच्छी कई बात इनकी अब्द अवयोग में अनुगत रहने वाला अपृतक सिद्ध अवयोग में विद्यमान रहने वाले समूह को द्रव्य कहते हैं समूह को क्या कहते हैं इसी पतंजलि ऐसा पतंजलि अच्छा ये महावास्तवी नहीं होगा क्योंकि महावास्तु को पढ़ने वालों से पूछना पड़ेगा ही नहीं है तो अनुसंधान का एक विषय है अब ध्यान देना ऐसा कौन कहते हैं पतंजलि कहते हैं आयुष अप्रतयोग विद्यमान रहने वाले समूह को द्रव्य रहते हैं ऐसा कौन मानता है पतंजलि अब इसमें घटा लीजिए तो चलो आदमी घटाएंगे एक उत्तम एक है की यह में में जो पाठ आरंभ हुआ है ना द्वितीय रूप में स्व सामान्य पंक्ति में था ना तो पहला रूप क्या है बूतों का स्थूल और दूसरा रूप क्या है स्वरूप स्वरूप को क्या कहेंगे स्वा सामान्य तो कहते हैं की ये सत्य यहाँ तक यहाँ तक के स्वरूप कहा गया सूत्र में स्थूल के बाद क्या है स्वरूप तो यहाँ तक स्वरूप कहा गया लगी पंक्ति यहाँ तक क्या कहा गया हाँ यहाँ तक स्वरूप ये सद स्वरूपों में उत्तम यहाँ तक स्वरूप कहा गया ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा क्या यहाँ तक सूत्रगत द्वितीय रूप को कहा गया द्वितीय रूप कौन है तक द्वितीय रूप को कहा गया लग जाएगा mm -hmm. अच्छा अब कि मे साम सूक्ष का सूक्षण है इन भूतों का सुस्वरूप क्या है और सूत्र में स्थूल स्वरूप और इसके बाद क्या क्या है सूक्ष्म Uh, कि की एसाम करते भूतानूटो का रूप तन मात्रा से से से और और रूप तन मात्रा से अग्नि और रस मात्रा से गल और गंध तन मात्रा से बी उत्पन्न होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पर क्या आया है कि तन का है कि किसका कारण भूतों का लग गया तन मात्रा भूतों का भूतों का कारण तन्मात्रा उगर प्रश्न उठाया है कि भूतों का सुस्वरूप क्या है इसका उत्तर है भूत कारण तन, तन, तन मात्र अर्थात भूतों का कारण तन मात्रा सुस्वरूप है भूतों का कारण त्रा सुप है किसका सुखरूप है भूतों के पांच रूप तो भूतों का कारण तन मात्राप है और तस्वीर एक अवयवा परमाणु से क्या लेना है तस्वीर क्या लेना है भूत ले लेना तस्त से नहीं नहीं ये जो है ना ये तनमात्रा का कार्य जो भूत है ना भूत ले लेना तो तनमात्रा का कार्य पर भूत ले लीजिए यहाँ पे यहाँ पर जो है ना तनमात्र क्या है भूत कारण है ना तनमात्र क्या है तो भूत कारण का घटक जो भूत पद है उसका परामर्श हुआ कष्ट करेंगे कष्ट करें। पद करें से भूत कारण के घटक भूत पद का परामर्श होगा कष्ट कार्य भूत भूत का एक अवयव क्या है भूतों का एक अवयव क्या है परमाणु में तो भूतों का एक अवयव को यदि परमाणु कहेंगे तो ठीक है कोई भी सूत्र कर ले लिया वो परमाणु हो गया वो कैसा हो गया ऐसा हो गया है ऐसा है। आगे ध्यान देंगे और जैसा कड़ा निर्वयोग परमाणु मानते है ना वैसा अन्य दर्शन का वैसा नहीं मानते हैं उसका एक अवयव परमाणु है और परमाणु को तो समझाते हैं सामान्य विशेष सामान्य तथा विशेष रूप वाला है सामान्य तथा विशेष रूप वाला है सूत्र के अंत सूत्र जो है तो सूत्र में प्रथम रूप क्या बताया है इस फूल का मतलब विशेष और दूसरा रूप क्या है स्वरूप और स्वरूप का मतलब सामान्य तो वही सामान्य विशेष आत्मा समझ गए मतलब दो रूप वाला हो गया ना सामान्य विशेष आत्मा करते सामान्य तथा विशेष रूप वाला कौन परमाणु को बता रहे हैं सामान्य तथा विशेष थाद। रूप वाला कौन परमाणु और परमाणु के ऊपर जो है समूह आना था� है ना तो उसके लिए बताते हैं की अपृथक सिद्ध अवयो विशेष में विद्यमान रहने वाला समुदाय परमाणु है सामान्य तथा विशेष रूप वाला है सामान्य विशेष आत्मा क्या हुआ सामान्य तथा विशेष रूप वाला है कौन परमाणु सामान्य तथा विशेष रूप वाला है सामान्य तथा विशेष रूप वाला है तथा अपृथक सिद्ध अवयो विशेष में विद्यमान रहने वाला समुदाय परमाणु है अपृथक सिद्ध विशेष में विद्यमान रहने वाला समुदाय क्या है परमाणु है है ना भी ध्यान देना आप प्रशक्सित अवयव कुछ उसके और कण होंगे भूत का कोई कण ले लीजिए उसके सूक्ष्म जो और कण होंगे वो आप प्रशिक्षित होंगे तो वो अप्रशिक्षित अवयव विशेष होंगे तो अप्रशिक्षित अवयव विशेष में विद्यमान रहने वाला एक समुदाय है परमाणु उन अवयोगों में क्या है वो समुदाय है जिसको की अवयोगी कहती तो अवयव भेद करके अवयव विशेष तो ये तो आया था था था ना कि भी था, कहा वो आगे देखेंगे दे। एवं सर्वतन मात्राणी कहते इसी प्रकार से सभी तन मात्राए होती हैं इसी प्रकार से क्या होती हैं सभी मात्राएं अच्छा इसी प्रकार से सभी तर्मात्राए है होती हैं। अब इसी प्रकार सभी तर्मात्र को समझ लेना कि सभी तर्मात्र भूतों की कारण हैं। सभी तर्मात्राएं है क्या हैं भूतों की कारण है ऐसा कर्त है कि यह तृतीय रूप का रूपण हुआ तृतीय रूप कौन हो या सूक्ष्म यह भूतों के तृति सूक्ष्म रूप का रूपण हुआ भूतों के तृति सूक्ष्म रूप का अनुरूपण हुआ अर्थ भूता नाम चतुर्थम रूपम अब भूतों का चतुर्थ रूप अब भूतों का कौन सा रूप है तो रूप तो कौन है? अन्वय अन्वय ध्यान देंगे छाती क्रिया हाँ। क्या है यहाँ पर? क्या थे पर? ज्ञान। छाती का क्या अर्थ है ज्ञान या प्रकाश तोल का अर्थ ख्या ख्या स्थितिशिला ख्यातिशिला क्रियाशिला स्थितिशिला वाला, करते प्रकास। प्रकास वाला करते ज्ञान या प्रकाश प्रकाश कौन सा है हो गया और स्थिति करते निवृत्ति दोनों के कार्यो की निवृत्ति तो निवृति स्वभाव वाला कौन सा गुण है समुण है तो लगाएंगे प्रकाश गति में प्रकाश प्रवृत्ति और इसी स्थिति स्वभाव वाले और स्तम ये तीनों गुण लगे प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाले तीनों गुण कार्य स्वभाव अनुपातना कार्य स्वभाव अनुपातना का अर्थ हो जाएगा कि अपने संपूर्ण कार्यों में विद्यमान रहने वाले कार्य का स्वभाव से अनुसरण करने वाले कार्य का स्वभाव से अनुसरण करने वाले पूरा संसार जो है किसका कार्य है तिर का कार्य है सत्दर्शन गुणों का कार्य है तो पूरा संसार गुणों का कार्य है तो पूरे संसार में क्या विद्यमान रहेगा गुणों का ही कार्य है तो कार्य स्वभावानुपातिना का अर्थ है स्वभाव से कार्य का अनुसरण करने वाले अर्थात संपूर्ण कार्य में विद्यमान रहने वाले संपूर्ण कार्य में विद्यमान रहने वाले गुण अन्वय शब्द उगता अन्वय शब्द से कहे जाते हैं दोबारा लगाइए आप देखो प्रकाश ये ऐसा लगाएंगे संपूर्ण कार्य में विद्यमान रहने वाले संपूर्ण कार्य में संपूर्ण कार्य में विद्यमान रहने वाले प्रकाश वृत्ति तथा स्थिति स्वभाव वाले गुण स्थिति स्वभाव वाले गुण ये भूतों का स्थिति स्वभाव वाले गुण अन्वय शब्द से कहे जाते हैं किस सबसे कहे जाते हैं अद्धूता नाम चतुर्थम रूपम मतलब अब भूतों का चतुर्थ रूप कहा जाता है उसे उचित इस समस्या कार्य में विद्यमान रहने वाले प्रकाश प्रवृत्ति तथा स्थिति स्वभाव वाले गुण अन्वय शब्द से कहे जाते हैं तो गुण से क्या कहे जाते हैं गुण कौन अन्वय शब्द से कौन कहे जाते हैं गुण अन्वय शब्द किसे कहा जाता है गुणों आगे लगाइए अथ शाम पंचम रूपम अब भूतों का पांचवा रूप है पांचवा रूप क्या दिया है ना अधिकार से न शाम का भूता नाम इनमें भूतों का पंचम रूप अर्धवत्व अर्थवत्व अर्थवत्व का अर्थ अर्थवत् अर्थवत्व का अर्थ अर्धवत्ता अर्थ अर्थ का मतलब क्या होता है प्रयोजन प्रयोजन क्या है भोगवत्ता प्रयोजन है अर्थ का कर होगा प्रियोजन क्या होगा हाँ प्रयोजन का अर्थ आगे किया भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन क्या होगा भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन ये आप इसको लगाइए भोग अपवर्ग रूप प्रियोजन वत्ता ऐसा कर लेंगे भोग तथा अपवर्ग रूप अर्थ है जिसका अर्थ है जिसका तो अर्थ वाले गोबरी से अर्थ वाला मतु, गोबरी से तो भोग भोगा प्रयोजन भोगापर्ग रूप भोगवर्ग रूप प्रयोजन अफवर्ग अर्थ मोक्ष तो अपवर्ग रूप प्रयोजन ये भी भूतों का पंचम रूप है अब गुणेश गुणों में ही विद्यमान रहने वाला गुणों में ही विद्यमान रहने वाला रूप प्रयोजन इन भूतों का पंचम रूप है अर्धवत्तों का क्या है अर्धवत्म का भोगापोर्गार्थता भोगापवर्ग रूप प्रियोजन या भोगाप वर्ग रूप प्रयोजन गुणों में ही विद्यमान रहने वाला भोगपर्ग रूप प्रयोजन इन भूतों का पांचवा रूप है और यह प्रयोजन किसमें रहेगा गुणों से वनोईनी गुणों में ही विद्यमान रहने वाला या गुणों में ही संबंध रखने वाला तो गुण से क्या लेते हैं तो बताते हैं गुण देखो गुणा तनमात्र भूत भौतिकेश अच्छा इसी सर्व अर्थवर्मात्राए पंच तन मात्राएं हो गई पंचभूत हो गए और भौतिक पदार्थ दृश्यमान पदार्थ कैसे है भौतिक है दृश्यमान पृथ्वी जल तेज वायु भी कैसे हैं? ये भौतिक है तो क्या क्या शब्द है देखो तन्मात्रा भूत और भौतिक पदार्थ यही है ना तनमात्रा भूत और भौतिक पदार्थों में गुण पहले क्या लिखा है गुणा कि गुण की गुण गुण तनमात्रा भूत और भौतिक पदार्थों में विद्यमान रहते हैं गुण किसमें भी विद्यमान रहते हैं तनमात्रा भूत और भौतिक पदार्थों में विद्यमान रहते हैं गुण अपने सभी में विद्यमान रहेगा इसी सर्वम अर्थवश इस प्रकार से सब कुछ भोग योजना वाला है सब कुछ क्या है भोगाक वर्ग रूप क्योंकि ये तनमात्रा है भूत और भौतिक ये गुणों से अतिरिक्त है क्या तो जब गुणों में रहती ये है भोगाक वर्ग रूप नियोजन किस में रहता है गुणों में और तनमात्रा भूत भौतिक पदार्थ के गुणों से अतिरिक्त नहीं है इससे तन मात्रा भूत और भौतिक पदार्थ ये सभी कैसे हो जाएंगे अर्थवस्त हो जाएंगे इनकी अर्धवस्था हो जाएगी लग जाएगा गुणों में ही प्रयोजन अर्थवत्ता रहती है तो ये गुण गुणों से अस्तृत नहीं है सर्वम अर्थवत्ता इस प्रकार सब कुछ भोगा सब कुछ कैसा है भोगावा रूप हो गया भोग किस में रहता है भूतों में मुमुक्षु इस प्रयोजन को देखता है मुमुक्षु और भुमुक्षु दोनों देखते हैोग रूप प्रयोजन को देखता है और मुक्सु असौर में रूप प्रयोजन को देखता है लेकिन भूतों का रूप है आगे ध्यान देंगे भूतेशु पंच रूपेशरानी इन करूपेश भूतेशु पांच रूपों वाले उन पांच भूतों में पांच रूपों वाले उन पांच रूपों वाले उन पांच भूतों में जैसे पंच रूपेशंच भूतेश में रह गए हैं की पांच रूपों वाले उन पांच भूतों में।, तो में, में संयम करने से क्या करने से संयम करने से तस्त तस्व रूपस्व स्वरूप दर्शनम उस उस रूप के स्वरूप का साक्षात उस उस रूप के स्वरूप का जैसे घट का साक्षात्कार मतलब घट स्वरूप का साक्षात्कार पट का साक्षात्कार मतलब पशु स्वरूप का साक्षात्कार ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार तो समझ लेना यहाँ पर स्वरूप शब्द है कि संयम करने से उससे रूप के स्वरूप का साक्षात्कार रूप के स्वरूप का साक्षात्कार रूप का साक्षात्कार है न रूप के स्वरूप का साक्षात्कार क्या जया अपराधुर्भवती और छह प्राप्त है यह प्राप्त होती है इस पर जो है रूपों पर पांच है ना तब पंचरूप जित्वा पांच पंच भूतों के स्वरूप को जीत कर पांच भूतों के स्वरूप को जीतकर कर पंचभूतो के स्वरूप को जीत कर अच्छा। पंचभूतों के स्वरूप को जीत कर भूतों पर जय करने वाला होता है यहाँ पर ध्यान देंगे जित्वा शब्द आया है ना जित्वा करो ने किया है अच्छा एक मिनट ऊपर का स्वरूप का साक्षात्कार होती है ना तो यहाँ पर क्या है पांच भूतों के स्वरूप को जीत कर तो पांच भूतों के स्वरूप स्वरूप से ये पांच ले लेना आप पांच भूतों के पांच स्वरूप पांच भूतों के पांच स्वरूप ये समझ लेना पांच भूतों के पांच रूपों को जीत कर उन भूतों को जीतने वाला होता है उनके भूत के रूप को जीत कर किसको जीतना रूप भूत को जीतना भूत के रूप को जीतने तो के बाद वही भूतों के पांच रूपों को जीत कर उन भूतों पर जय करने वाला होता है तब जो याद करते उन भूतों को जीतने से भूतों को जीतने से क्या होगा देखो जैसे की जो है ना जो गाय का बछड़ा होता है तो जो गाय जिधर चला जाएगा उधर ही गाय चली जाएगी छोटे बच्चे को पकड़कर आप गोद में ले जाइए जहाँ जहाँ ले जाएंगे जा गाय आएगी तो जैसे ये गो जैसे अपने वस् का अनुसरण करती है वैसे ही प्रकृति उस व्यक्ति का अनुसरण कर लेती है किसका जो की भूतों पर जेल करता है प्रकृति उसका सर्वथा सर्वदा अनुसरण करती रहती है ऐसा तो वो जैसा मतलब उसके अनुकूल वातावरण हर जगह प्रकृति बना देती है कहीं उसको कोई कुछ चिंता है कि उसको तो खुद कोई प्रयास नहीं करना है कहीं कमरा मांगना मकान बनाना और कुछ ऐसा अपेक्षित नहीं है अपने आप हो जाता है उसका मक उसको तो प्रकृति ऐसी है ना वो जा रहेगा वही आनंद हो जाएगा प्रकृति अनुकूल जा हो गई साफ बिच्छू भी काटेंगे नहीं उसको सिंगे भी नहीं रहेगा निर्भर होकर कहेंगे ये तो बढ़िया जीवन नहीं रहता अगर होकर फिर हो ऐसा सर्दी गर्मी का भी प्रकृति करेगी मतलब सर्दी गर्मी का भी असर उसमें नहीं है ना प्रकृति उसके अनुभूति हो जाएगी जहाँ नहीं ऐसा तो आता है शासक जहाँ रहते थे वहाँ प्रकृति बहुत अनुरूप रामचंद्र जब भरत जी गए चित्रकूट राम को लेने के लिए गर्मी का दिन था तो मेघ खाया करती है नागे बढ़िया सुन रहा है ये आगे ध्यान देंगे भूतों पर विजय होने से वक्त अनुसार यू गावा जिस प्रकार गावा गाय अपने बच्चे का अनुसरण करती है जिस प्रकार गाय अपने बछड़े का अनुसरण करती हैं उसी प्रकार इस योगी के इस योगी के संकल्प का अनुसरण करने वाली भूत और उनकी प्रकृतियां होती हैं भूत और भूतों की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने से बछड़े का, का अनुसरण करने वाली गायों के समान बछड़े का अनुसरण करने वाली गायों के समान भूतों के कारण प्रकृति भूतों ने भूत और उनकी कारण तन है। भूत और उनकी कारण प्रकृति का कारण होता है, कारण भी होता है ना? प्रकृति विकृति समझते हैं? तंतु क्या है प्रकृति तो है पट क्या है तो प्रकृति का कारण भूतों की कारण कौन तन मात्रा है। तो तंक्ति जलायेंगे भूतों पर विजय प्राप्त करने से वनों का अनुसरण करने वाली गायों के समान इस योगी के संकल्प का अनुसरण करने वाली भूत और तन है इस योगी के संकल्प का अनुसरण करने वाले कौन होते हैं भूत और ये योगी के संकल्प का अनुसरण करते हैं योगी जैसा सोचेगा वही हो जाएगा आगे बताएंगे वो चाहे कि यही स्नान कर ले पत्थर पर तो बैठा है यही स्नान कर ले तो वही पत्थर करेगा वो पत्थर ही उसे दिशा कर देगा। जाएगा नहीं मिल सब कुछ हो जाएगा लेकिन साधना की बहुत बड़ी क्यों होने से सब साधन ॐ पूर्णम् भवं श्रुतं पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः